भारत आदि पर्व चोध्यारत कारू की तपस्या राजा परीक्षित का उपाख्यान तथा राजा द्वारा मुनि के कंधे पर मृतक सांप रखने के कारण दुखी हुए कृष्ण का शिंगे को उत्तेजित करना सौनक रुवाच जरत्कारुति तो यहातनंदन इच्छाबी तदहम श्रोतु रशेस्त महात्मन कि कारण जरत्कारो नामि तत्तम भुवि जरत्कारो निरुक्तिम यावदि सौनकजी ने पूछा सुतनंदन आपने जिन जरद्त्कारु ऋषि का नाम लिया है उन महात्मा मुनि के संबंध में मैं यह सुनना चाहता हूं कि पृथ्वी पर उनका जरतकारु नाम क्यों प्रसिद्ध हुआ जरतकारु शब्द की उत्पत्ति क्या है यह आप ठीक ठीक बताने की कृपा करें सौ तिरुवाच जरे ते दारुणम कारु संगित शरीरम कारु तस्त धीमान छ नहीं थपया मास तीव्रेण तपसे त्यत उच्चते जरत कारु ऋति भगनी तथा उग्र श्रवाजी ने कहा सौनक जी जरा कहते हैं छह को और कारु शब्द दारूण का वाचक है पहले उनका शरीर कारु अर्थात खूब हट्टा कट्टा था उसे परम बुद्धिमान महर्षि ने धीरे धीरे तीव्र तपस्या द्वारा क्षीण बना दिया ब्रह्मन इसलिए उनका नाम जरतकारु पड़ा वास्ुकी की बहन के भी जरतकारु नाम पड़ने का यही कारण था एवं मुक्तस्तु धर्मात्मा सोनक प्राह प्रात संताम उग्र इति इति उग्र सर्वाजी के ऐसा कहने पर धर्मात्मा सोनक उस समय खिलखिलाकर हंस पड़े और फिर उग्रश्रवाजी को संबोधित करके बोले तुम्हारी बात उचित है सौनक उवाच उतम नाम यहां पूर्व सर्व तत्तव यहात तो दीक्षा निवेदित त्रुवा वचन तस्ती प्रवाच शास्त्र सौनक जी बोले सुतपुत्र आपने पहले जो नाम जरतकार बताई है वह सब मैंने सुन ली अब मैं यह जानना चाहता हूं कि आस्तिक मुनि का जन्म किस प्रकार हुआ सौनक जी का यह वचन सुनकर उग्र ने पुराण शास्त्र के अनुसार आस्तिक के जन्म का वृत्तांत बताया सौ त्रिवाचन संदेश पन्नगान सर्वाण वास्केश क्षमाित स्वरसारम उद्यम्य तथा जरदकृतिम प्रति उग्र श्रभाजी बोले नागराज वासुकी ने एकाग्र हो खूब सोच समझकर सब सर्पों को यह संदेश दिया मुझे अपनी बहन का विवाह जरदक रुमि के साथ करना है अथ कालस्य महतस मुनि स मुनि संसित व्रत तपस्या विरतौरा नाभ्यकांक्षत तदनंतर दीर्घ काल बीत जाने पर भी कठोर व्रत का पालन करने वाले परम बुद्धिमान जरदकु मुनि केवल तप में ही लगे रहे उन्होंने स्त्री संग्रह की इच्छा नहीं की सऊ दास तपस प्रसक्तः स्वाध्याय स्वाध्यायवान वीतभयृता चतार सर्वात्मा नापिदारा मन साध्यका वे ऊर्धरेता ब्रह्मचारी थे तपस्या में संलग्न रहते थे नित्य नियम पूर्वक वेदों का स्वाध्याय करते थे उन्हें कहीं से कोई भय नहीं था वे मन और इंद्रियों को सदा काबू में रखते थे महात्मा जरदकू सारी पृथ्वी पर घूम आए किंतु उन्होंने मन से कभी स्त्री की अभिलाषा नहीं की तथो अपरस्मिन संप्राप्ते काले कस्मिन कस्मिचि परिच्छन्ना राजा से ब्रह्मण कौरव वंशज ब्रह्मण तदनंतर किसी दूसरे समय में इस पृथ्वी पर कौरवंशी राजा परीक्षित राज्य करने लगे यथा महाबाहु पाण्डुर्महाबाहधनुरोधी बभुअमृगियाशील पुरास्य प्रतामह युद्ध में समस्त धनुधारियों में श्रेष्ठ उनके प्रपितामह महाबाहु पांडु जिस प्रकार पूर्व काल में शिकार खेलने के शौकीन हुए थे उसी प्रकार राजा परीक्षित भी थे मृगान्वृद्यरा तरक्षुन महिषा तथा अन्यास विविधान वन्यसचार पृथ्वीपति महाराज परीक्षित वराह तरक्षु व्याग्र विशेष महिष तथा दूसरे दूसरे नागा प्रकार के वन के नाना प्रकार के वन के हिंसक पशुओं का शिकार खेलते हुए वन में घूमते रहते थे सकदाचिन मृगम विध्वाम बाढ़े नानत परवणाम पृष्ठ तो धनुराधा सारे बद एक दिन उन्होंने गहन वन में धनुष लेकर झुके हुई गाँट वाले बाण से एक हिंसक पशु को बिंध डाला और भागने पर बहुत दूर तक उसका पीछा किया यथव भगवान रुद्रो वृद्वा यज्ञ मृगम देवी अन्वगछन्दनुष पहाड़ी पर्यवेष्टो मित जैसे भगवान रुद्र आकाश में मृगशिरा नक्षत्र को बिन्ध कर उसे खोजने के लिए धनुष हाथ में लिए इधर उधर घूमते फिरे उसी प्रकार परीक्षित भी घूम रहे थे नहीं तेना मृगो वृद्धो जीवन गछति वही बद पूर्वरूपम तो तत्म शोका स्वर्गतिम प्रति परीक्षितो नगेन्द्र से विद्यो यृग दूर चापृहतस्ते न मृगेट स महीपति उनके द्वारा घायल किया हुआ मृग कभी वन में जीवित बचकर नहीं जाता था परंतु आज जो महाराज परीक्षित का घायल किया हुआ मृग तत्काल अदृश्य हो गया था वह वास्तव में उनके स्वर्गवास का मूर्तिमान कारण था उस मृग के साथ राजा परीक्षित बहुत दूर तक खींचे चले गए परश्रात पिपाशात आस साद मुनि भरे गवाम प्रचारे स्वासी वत्सा मुख निस भूयिष्ट उपयुजा फेदमापी बता पय तमभ्येदृत्यवेगे स राजा संसित अपृक्षदनुृद्यम मुनिछमा भो भो ब्रह्मण राजह परीक्षिदीक्ष मयुज मृद्ध मृगो नष्ट कचित्तव स मुने स्नोवाच किंचन गई वे कुने बढ़िथकावट आगे उठे और इसी दशा में वन में शमी के मुनि के समीक मुनि के पास आए वे मुनि गौों के रहने के स्थान में आसन पर बैठे थे और गौं का दूध पीते समय बच्चों के मुख से जो बहुत सा फेन निकलता उसी को खा पीकर तपस्या करते थे राजा परीक्षित ने कठोर व्रत का पालन करने वाले उन महर्षि के पास बड़े वेग से आकर पूछा पूछते समय वे भूख और थकावट से बहुत आतुर हो रहे थे और धनुष को उन्होंने ऊपर उठा रखा था वो बोले ब्रह्म मैं अभिमन्यु का पुत्र राजा परीक्षित हूँ मेरे बाणों से विद्ध होकर एक मृग कहीं भाग निकला है क्या आपने उसे देखा है मुनि मौन व्रत का पालन कर रहे थे अतः उन्होंने राजा को कुछ भी उत्तर नहीं दिया तस्कृतम सर्पम क्रुद्धो राजा समास धनुष को सब राज से एक मरे हुए सांप को उठाकर उनके कंधे पर रख दिया तो भी मुनि ने उनकी उपेक्षा कर दी न स किंचित चैनम शुभम वुभम सह राजा क्रोध मुत्सृज्य व्यवस्थित दृष्टवा जगामगर तथी उन्होंने राजा से भला या बुरा कुछ भी नहीं कहा उन्हें इस अवस्था में देख राजा परीक्षित ने क्रोध त्याग दिया और मन ही मन व्यथित हो पश्चाताप करते हुए वे अपनी राजधानी को चले गए वे महर्षि के त्यों बैठे रहे नहीं तम राज महामे स्वाधारम भूपम समक्षिप्त्यधर्शयत राजाओं में श्रेष्ठ भूपाल परीक्षित अपने धर्म के पालन में तत्पर रहते थे अतः उस समय उनके द्वारा तिरस्कृत होने पर भी क्षमाशील महामुनि ने उन्हें अपमानित नहीं किया नित राज तथा धर्मपरायण जानाति भरत श्रेष्ठ तथा एनम भरतवंशिरोमणि नृपश्रेष्ठ परीक्षित उन धर्मपुराण मुनि को यथार्थ रूप में नहीं जानते थे इसीलिए उन्होंने महर्षि का अपमान किया तरुणास्तस्य पुत्र भुव दिग्मतेजा महातपा श्रृंगी नाम महाक्रोधो दुष्प्रसाद महाव्रत मुनि के श्रृंगी नामक एक पुत्र था जिसकी अभी तरुणावस्था थी वह महान तपस्वी से संपन्न और महान व्रतधारी क्रोध की मात्रा बहुत अधिक थी अतः उसे प्रसन्न करना अत्यंत कठिन था। परमासी ब्रह्मांडम उपस्थस्थे वै वैकाले काले, काले सुयत वह समय समय पर मन और इंद्रियों को संयम में रखकर संपूर्ण प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले उत्तम आसन पर विराजमान आचार्य देव की सेवा में उपस्थित हुआ करता था स तेन समात ब्रह्मणा गृह सख्योक्त क्रीड महेन सत्र हसता किल संरभात उद्देश्य पितरम तुम्हारा ऋषि रास्ते में उसका मित्र कृष जो धर्म के लिए कष्ट उठाने के कारण सदा ही कृष अर्थात दुर्बल रहा करता था खेलता मिला उसने हंसते हंसते श्रृंग ऋषि को उसके पिता के संबंध में ऐसी बात बताई जिसे सुनते ही वह रोष में भर गया जिश्रेष्ठ मुनिकुमार श्रृंगि क्रोध के आवेश में आने पर अत्यंत तीक्ष्ण कठोर एवं विष के समान विनाशकारी हो जाता था कृषुवाच तेजश्विन पिता तथा च तपस्विन सबम स्कंधे न वहते गर्वित कृष्ण ने कहा श्रृंगिन तुम बड़े तपस्वी और तेजस्वी बनते हो किंतु तुम्हारे पिता अपने कंधे पर मुर्दा सर्प ढो रहे हैं अब कभी अपनी तपस्या पर गर्व न करना व्याहर से पुत्रो मास्म किंचितेश सिद्धेशो ब्रह्म विशो तो तपस्विषो हम जैसे सिद्ध ब्रह्मवेत्ता तथा तपस्वी ऋषि पुत्र, जब कभी बातें करते हो उस समय तो तुम वहाँ कुछ न बोलना क्वें प्रथम वाच तथा विधाह दर्पजा पितरम द्रष्टा यम सवधरम तथा कहाँ है तुम्हारा पौरुष का अभिमान कहाँ गई तुम्हारी ये दर्प भरी बातें जब तुम अपने पिता को मुर्दा ढोते चुपचाप देख रहे हो पिता मुनिजन सिरोमड़े तुम्हारे पिता के द्वारा कोई अनुचित कर्म नहीं बन बना था इसलिए जैसे मेरे ही पिता का अपमान हुआ हो उस प्रकार तुम्हारे पिता के तिरस्कार से मैं अत्यंत दुखी हो रहा हूँ इते श्री महाभारती आदिपर्वणि आस्तिपर्वणी परीक्षितोपाख्या चुरीशोध्याय